न जा सर्वे विधि निषेधा तेर ये किन करा पद्मण भगवान का निरंतर स्मरण करो ये विधि उनको एक क्षण को न भूलो ये निषेध स्मरण केवल स्मरण एक बार राधे मत बोलो श्याम मत बोलो भगवत प्राप्ति हो जाएगी मन से स्मरण करना है नु? भक्ति मन से की जाएगी साथ में इंद्रिया रहे अच्छा है बिले वो रु क्रम विक्रमाजे न श्रृंगता कर्ण कुटे नरस्य जिहती दास दूर के वसूत न चोप गाय तुरु गाया गाथा भार परम तट किरीट जुष्टो मक तमांगम नन में मुकुंदम शाव करो नो उतस्त पर जाम हरे लसत्चन कंकण हुआ इत्यादि दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का बीसवा इक्कीसवा बाईसवा तेईसवा चौबीसवा श्लोक इन श्लोकों में यही बताया गया कि इंद्रियों को भी भगवान में लगाए रहो अरे इंद्रियां हैं तो उनको भी लगाओ आँखों से संत का दर्शन करो कान से भगवान की बात सुनो इन इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाए रहो रसना से भगवान नाम लो लेकिन ये सब उपासना नहीं है इसको भगवान लिखेंगे नहीं मन का टाइटमेंट कितने परसेंट है बस वो नोट करेंगे केवल नाम से भगवत प्राप्ति नहीं होना है ये धोखे में ना रहे आप लोग क्यों क्योंकि नाम तो आप लोग दिन रात ले रहे हैं दिन रात हा ब्रह्म का नाम भगवान का नाम है धम ब्रह्म आ, आ वासुदेव श्री कृष्ण ई भगवान का नाम है और का, का, का, का, का, का तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं भगवान के नाम सब शब्द है अरे दसोदा ने कभी श्री कृष्ण कहा क्या ए ऐ कला लाला। ए लाला और कन्वा कौन से वेद में लिखा है अरे गोपियां तो कहती थे ओ लंपट छिया हो निष्ठुर इतने भयानक शब्द गाली दे दे के ठाकुर जी को बुलाती थी और ठाकुर जी बिघोर होके जाते थे करे बिना बुलाए जाते थे आज गाली नहीं मिली तो खाना हजम नहीं हो रहा तो गोपी से कह रहे हैं गोपी प्यार करेगी वो तो गुस्से में चली जा रही है बोलती नहीं अरे मैं कह रहा हूं प्यार करेगी अभी नहीं बोलती अब चुने खींचते अभी नहीं बोलती और आगे बढ़े जो गुस्से में देखती है जब गाली दे दिया अरे हाँ, तो पहले ही गाली दे, दे देती इसी के लिए तुम्हें दो लोग से आया हूं हाँ। तो भगवान तो वो अंदर वाली चीज के प्यासे है मन से बाई से कोई मतलब नहीं आप जो भी चाहे भगवान का नाम रख ले जो कपड़ा चाहे पहना दे उनको हाँ पैंट सूट सब पहना दीजिए आप पीतांबर को आप चक्कर में लेना पड़िए आज अगर भगवान का अवतार होगा किसी के घर में तो क्या पीतांबर पहन के जाएगा कॉलेज अरे वो पैंट पहनेगा टाई लगाएगा तुम जैसा चाहो भगवान उसके लिए तैयार है जब धीरा तुरुयती तो कोई कामना न करो और निरंतर भगवान का स्मरण करो और साथ में नाम वगैरह गुण वगैरह लीला वगैरह भी गाओ अच्छा है खेल है वो अब चलो इससे बड़ी बात आपको बताएं आपकी बार उद्धव प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय में बड़ंत कृष्ण से जान श्री बहुन ब्रह्म बारिना तेम विकल्प प्राधान्य मुताहो एक मुख्यता ग्यारहवें स्कंद के चौदाहवें अध्याय का पहला श्लोक उद्धव कहते हैं महाराज हमारे देश में अनेक मार्ग बन गए क्या सब सही है या कोई सही है और क्यों कितना बढ़िया क्वेश्चन है सब समाधान एक जगह हो जाए आप भगवान हैं तो और तो कोई इससे बढ़िया उत्तर दे नहीं सकता भगवान के सिवा महापुरुषों पर तो डाउट करेंगे हम लोग क्या पता है महापुरुष है कि नहीं <laughs> और प्रश्नकर्ता भी महापुरुष है उद्धव भगवान ने कहा हा हा हाँ, सुनो काले न नाणीयम वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो धर्मोज्यात्म का ग्यारहवे स्क के चौदाहवे अध्याय का तीसरा श्लोक भगवान गये मैंने वेद में अपना धर्म बताया था अपनी भक्ति बताई थी लेकिन लोगों ने उसका अलग अलग अर्थ कर डाला तो अनेक मार्ग बन गए राजा प्रकृत हो कोई रजोगुणी व्यक्ति ने बेद पढ़ा तो रजोगुणी अर्थ लिख डाला किसी तमोगुणी ने पढ़ा तो तमोगुणी अर्थ लिख डाला उसने सत्वगुणी ने पढ़ा तो सतगुणी अर्थ लिख डाला उसने तो असली अर्थ गायब हो गया प्रकृति वैचित्र भिद्यंते मत योधाम अलग अलग प्रकृति होने के कारण अलग अलग इंटरेस्ट टेस्ट होने के कारण लोगों ने मेरी बेदबाणी का अलग, अलग अलग अर्थ किया और जानते हो क्यों किया हाँ क्यों किया महाराज मनमाया मोहित दिया पुरुषा पुरुष श्रेय बदम तनेका यथा कर्म यथा रुचि ग्यारहवे स्कंद के चौदाहवे अध्याय का नौवां श्लोक मेरी माया से मोहित है सब माया बद्ध जीव इसलिए अपनी रुचि इंटरेस्ट और अपने संस्कार के अनुसार लोगों ने मेरी अलौकिक वेदवाणी का अर्थ का अनर्थ कर डाला और फिर इसके अलावा पारंपरिण के शांत पाखंड मत हो कुछ पाखंडियों ने भी अपने संसारी स्वार्थ सिद्धि के लिए मार्ग बना लिया और कह दिया वेद ने कहा भोले भाड़े लोगों ने मान लिया जैसे आप जैसे सुनो धर्म लेके यशस् कामम सत्यम दमम सम्य बलंत स्वार्थम व ऐश्वर्यम त्याग भूलनम ग्यारहवें स्कंद्र के चौदहवें अध्याय का दसवां श्लोक कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालन करो कुछ लोग कहते हैं नाम कमाल जी कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो कुछ लोग कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करो कुछ लोग कहते हैं तो ऐश्वर्य जी कथा करो कुछ लोग कहते हैं स्वार सिद्ध करो कर्जा करके घी पियो कुछ लोग कहते हैं संसार के विषय तो भोगो मरने के बाद कुछ नहीं होना है कुछ लोग कहते हैं यज्ञ करो कुछ लोग कहते हैं तप करो कुछ लोग कहते हैं उपवास करो एक महीने खाना न खाओ कुटुक का आटा खाओ ये अनेक प्रकार के मार्ग लोगों ने बना लिए, लेकिन इन सब मार्गों से ध्यान दो न माया निवृत्ति होगी और न मेरी प्राप्ति होगी भगवान कह रहे हैं बहुत से बहुत स्वर्ग मिलेगा दुखो दर का स्तमो निष्ठा क्षुद्रनंदा तुम्हारा फिर वो मार कौन है जिससे माया निवृत्ति और आनंद प्राप्ति होती है तो भक्त्याग्राहिया श्रद्धयात्मा प्रिय सता केवल एकया या भक्त्या केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ और माया निवृत्ति मेरे कारण मेरी कृपा से ही होगी और सब मार्ग गलत बात निकालो खोपड़ी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं केवल मेरी भक्ति और कोई मार्ग नहीं धर्म सत्य दयोपे तो विद्या व्यता मद भक्त्या पे न सम्यक प्रपुनाती सत्य और दया से युक्त वर्णाश्रम धर्म से भी अंतःकरण शुद्धि तक नहीं हो सकती तपश्चर्या से युक्त ब्रह्म ज्ञान से भी अंतःकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती केवल मेरी भक्ति से ही अंत अंतकरण शुद्ध होगा फिर उसके आगे गाड़ी चलेगी माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति आज हे भगवान का उत्तर है अब अंतिम सुनो न जोगीश्वर स्वयं भूत मनु के पुत्र प्रिया उनके पुत्र आग्द्र उनके पुत्र नाभी उनके पुत्र ऋषभ भगवान के अवतार उनके सौ पुत्र उन सौ पुत्रों में इक्यासी तो वेद के ज्ञाता कर्मकांडी हो गए नव राजा हो गए एक भरत जिनसे नाम पड़ा भारत वर्ष और नव जोगीश्वर हुए वो नव जोगीश्वर एक बार विदेह नि के बहुत बड़े यज्ञ में पहुंच गए तो निमि ने प्रश्न किया पा तो आत्यंतिकम पृच्छामो प्रक्षा मोभ जिससे दुख नि वृत्ति आनंद प्राप्ति हो जाए है तो वो मार्ग बता दीजिए तो मार्ग बताया उन्होंने भय द्वितीयावेश तस् दीशादपेत स्मृति तन्मा तो बुध आभे तम भक्त ये शुरूदेवता भागवत में अठारह श्लोक में टॉप क्लास श्लोक मैं मानता हूँ इसको ये श्लोक कहता है कि भगवान से विमुख होने के कारण अनाद काल से जीव मायाबद्ध है ये मायाबद्ध भगवान की विमुखता के कारण है सदा से है एक दिन हुई ऐसा नहीं ये कैसे जाएगी भगवत सन्मुखता से जाएगी ध्यान दो विमुख होने का इलाज सन्मुख होना देखिए ऐसा है ये जीव है ये भगवान है दोनों आपके हृदय में रहते हैं एक साथ एक जगह निरंतर ये पीठ किए हैं जीव भगवान की तरफ तो। अगर ये राइट अला टर्न या लेफ्ट अला टर्न भगवान के सन्मुख हो जा दस बात खत्म माया गई भगवान मिल गए सब कुछ हो गया उसी को कहते हैं कम्प्लीट सरेंडर शरणागति सारी गीता अर्जुन को सुनाया भगवान ने सत्रह अध्याय और अर्जुन ऐसे कहता रहा हा हा हा आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं ना ऐसे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक नहीं राह क्या बढ़िया समझा लेकिन एक लेकिन लगा दिया तो ऐसे ही अर्जुन भी सत्रह अध्याय सुनता रहा लेकिन अंदर नहीं उतरा कि मैं युद्ध करूं उसके दिमाग में जो बीमारी थी धर्म कि इसमें पुरुषों को मारेंगे इनकी स्त्रियां विधवा होंगी ये पाप हरे राम राम राम मैं राजा नहीं बनना चाहता तो भगवान ने अंत में कहा कहासठवे श्लोक में सर्वभुहतम भूय सुनने पर अर्जुन मेरी प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अरे बड़ी प्राइवेट बात अर्जुन बैठ गया है महाराज बताओ मन मन् मत भक्तो हो मध्याजी मान नु तू केवल मेरी भक्ति कर बस और सब ज्ञान भूल जा पांडित्यम निर्बे से बृहडारण को पंडित आई बुद्धिमत्ता छोड़कर भोले बालक बन जाओ जैसे टीचर ने कहा लिखो नाइफ लेकिन पहले के लिखो बस क्यों क्यों नहीं बोलना लिखते जाओ डॉक्टर ने कहा एक गूंद दबा लो एक चम्मच पानी में पी लेना एक से क्या होगा डॉक्टर साहब चुप बात नहीं करो जो कहे आज्ञा पालन करो अरे एक अक्षर पढ़ते है आप लोग का ए तो आपने टीचर से पूछा इसको का क्यों कहते हैं का की शकल ऐसी ही क्यों होती है <laughs> आप लोगों ने कभी नहीं पूछा वो ऐसे ही मान लिया बुद्धि नहीं लगा आप कंप्लीट सरेंडर तो अर्जुन से भगवान कहते तू बुद्धि मत लगा फिर भी उसकी बुद्धि में वो कीड़ा तो घूम रहा है ना, ना तो आप लगेगा तो भगवान कहते हैं अठरावे अध्याय के छाछ हुए श्लोक में सर्वधर्मान परित्य जमाने का शरण हम सब धर्मों को छोड़ दे एक मेरी शरण में आ जा मन बुद्धि मुझे दे दे दे दूं लेकिन पाप लगेगा वही बीमारी फिर आ गई तो भगवान कहते हैं अहम तमाम सर्व पापे भ्रो मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं ध्यान दो ये सेक्शन है कानून में अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सब पाप पुण्य अनंत भस्म कर देता हूँ माफ कर देता हूँ जैसे मान लो कोई राजनीति कहती है और कोर्ट कहती है अगर माफी मांग लो तो छोड़ दिया जाएगा हम माफी नहीं मांगेंगे तो बंद कर दो इसको माफी डाल लिया छोड़ दो इसको तो भगवान कहते हैं मेरा कानून है कि अगर मेरी शरणागति में आ गया अन्य तो अन्य से मन का अटैचमेंट हटाना ही पड़ना रहा पड़ेगा हो तो कंपल्सरी है तो पाप वाप नहीं लगेगा जब वो अनंत धर्म में चला गया तो लिमिटेड धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है आप अर्जुन के समझ में आया तो भगवान ने फिर पूछा बहत्तरवे श्लोक में कचित अज्ञान सम्मो प्रणस्त धनंजय दिमाग ठीक हुआ ज्ञान गया अब तिहत्तरवे श्लोक में कहता है अर्जुन नष्टो मोह स्मृतिलब्धा तत्प्रसादान मैं आज महाराज आपकी कृपा से अज्ञान चला गया ज्ञान आ गया मैं युद्ध करने को तैयार हूँ अगर मेरे आगे मेरे बाप भी होंगे और आप कहेंगे गोली मार दो तो हम मार दूँगा क्योंकि पाप लगेगा नहीं जब आप पाप माफ करने को तैयार बैठे है और फल देने वाले आ गई तो मुझे क्या चिंता है इस प्रकार केवल भक्ति ही करना है कंक्लूजन राधा कृष्ण की भक्ति ही करना है कोई हो सकता है आप लोगों में क्या है मैं तो इसके पहले अमुक देवता की भक्ति करता था अमुक देवी की तो वो देवी देवता को राधा कृष्ण ने समाहित कर दो अब केवल राधा कृष्ण की भक्ति करो कोई देवी देवता नाराज नहीं होंगे वो तो खुश होंगे विभोर होंगे ये तो हरिष्न तर्पिता जगंत जिसने राधा कृष्ण की उपासना कर ली उसके सब देवी देवता था नाचते है खुशी में ये हमारे प्रभु की उपासना कर रहा है ये जो सुप्रीम पावर है श्री कृष्ण उनकी उपासना करना है रूप ध्यान सबसे प्रमुख वो तो जो मन से स्मरण ने बताया था रूप ध्यान भगवान को देखा नहीं रूप ध्यान कैसे करें आ ये क्वेश्चन आप लोगों की खोपड़ी में रेगेगा मैं पहले ही निकाल दू भगवान कहते मेरा कोई रूप नहीं होता रूप नहीं होता ऐसा कैसे? मतलब जो रूप तुम मान लो उसी रूप को मैं मान दूंगा तुम मन से बना लो जैसा रूप तुम बना लो मन से मैं उसको भान लूंगा कि मेरा ही रूप है क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी विश्व में मेरा रूप ध्यान नहीं कर सकता भगवत प्राप्ति के पहले तुम जैसा चाहो बना लो मोटा दुबला लंबा छोटा काला गोरा जैसी नाक जैसी आंख जो तुमको पसंद हो एक बड़ा सस्ता है हाँ। मिलूंगा मैं असली रूप में लेकिन तुम जो बना लोगे उसी को मैं असली मान दूंगा जो चाहो श्रृंगार कर लो मन से बाहर से दाना न लाओ जो आप लोग घरों में पूजा करते हैं ये कपड़ा पहनाओ और ये अर्जन तिलक लगाओ और ये करो ये हम नहीं आँख बंद करो श्याम सुंदर को खड़ा करो सामने हाँ अम्मन से ये आया कपड़ा ये पहनाया ये आया हीरो का हार ये पहना दिया कोई परेशानी नहीं तो कोई पैसा खर्च होना है तो कहीं जाना है और रूप ध्यान करते समय एक समस्या आएगी क्या आप ध्यान कर रहे हैं किशोरी जी का सामने आ गई मम्मी बीबी आ गई बहन आ गई बिटिया आ गई पुराना अभ्यास है ना वो आएगा तो घबराना नहीं और गुस्सा नहीं करना क्या बेवकूफ मन है मन जाने दो मन को कहो चलो चलो चलो चलो कहा जा रहे हमारी बिटिया की आंख बड़ी अच्छी है हमारी बीबी की नाक बड़ी अच्छी है अच्छा देखो देखो उसकी आंख देखो और उसकी आंख में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो अब देखो उसकी आंख तो समझेगी कि मेरी आंख से बहुत प्यार है पापा को और तुम देख रहे हो श्याम सुंदर को तुम अपना काम कर रहे हो तू जहां भी मन जाए कोई परेशम सुंदर को खड़ा कर दो ये बार बार बार बार करो पर डर मत घबड़ाओ मत टेंशन न लाओ झुझड़ाओ ना फिर लौट आया फिर ले जाओ फिर लौट आया फिर ले जाओ फिर तो जैसे बंदर को बाजीगर सिखाता है पहले 100 फुट की रस्सी में फिर 50 फुट फिर 10 फुट फिर एक फुट बंदर बैठ जाता है ऐसे ये मन है बार बार जहाँ जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो तो थक जाएगा कि मैं तो श्याम सुंदर का नंदकूत का भूत लगा दिया मेरे पीछे अब मैं कहीं कहू क्यों जाऊ फाल फिर आपको बिल्कुल आराम शांति मिल जाएगी सर्वत्र श्याम सुंदर का अनुभव होने लग जाएगा और फिर उनके दर्शन की व्याकृत उनका प्रेम मांगना और कुछ नहीं मांगना और मोक्ष तो भूल के नहीं मांगना न संसार मांगना न मोक्ष मांगना उनका दर्शन उनका प्रेम मांगना उनकी सेवा मांगना बस लक्ष्य रख करके रोकर उनके नाम को भूल को लीला को गाओ रो कर पुकारो और गुरु के आदेश के अनुसार चलो तो एक दिन अंत शुद्ध हो जाएगा आंसू बहाने से मन से स्मरण करोगे तब आंसू निकलेगा अपने को अधम पतित गुलेहगार आकिंचन नाचीज रियलाइज करो फैक्ट को मानो बनावटी नहीं अगर हमने एक जन्म में एक पाप किया होगा तो अनंत पाप कर चुके अनंत जन्म में उसको मानो और जितने क्षण हम भगवान का स्मरण नहीं करते उतने क्षण पाप ही करते हैं ये परिभाषा है पाप की माँ से त्यार कर रहे हैं हाँ पाप है हाँ बाप से प्यार कर रहे हैं पाप है हाँ तुमको केवल भगवान से प्यार करना है जिससे प्यार करोगे वो तुम्हारे अंताकरण में आकर अंताकरण को गंदा कर देगा इसलिए शुद्ध वस्तु से प्यार करो भगवान उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत बस इतने से प्यार करो उसके नीचे मत आओ ऐसा करते करते अंततः करण शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु स्वरूप शक्ति के द्वारा आपके इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बना देगा यानी श्री कृष्ण की इंद्रियां श्री कृष्ण का मन श्री कृष्ण की बुद्धि आपको मिल जाएगी तब श्री कृष्ण का दर्शन श्री कृष्ण का शब्द श्रवण श्री कृष्ण का ज्ञान सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा माया तो ऐसे भागेगी सिर पर फिर कभी भूल कर नहीं देखेगी पीछे की साइड में <सदागा> और सदा पश्यंत सूरया तट विष्णो परम पदम तु बाल के फटवे मंत्र के अनुसार सदा को आनंदमय होगा भगवान के लोक में रहेगा और भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा शेष फिर कभी तुझे वृंदावन बिहारी लाल की